ज्ञान का आश्रय ले करके अगे क्या है ज्ञान साधन अनुष्ठाए ज्ञान के साधन अमानित ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके ऐसा लगेगा अमानित ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके इस यथोक् ज्ञान में को प्राप्त करके लगेगा अमानित स्वादी ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके इस यथोक् ज्ञान का आश्रय ले जाए ज्ञान में होगा ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान होगा तो हमारे ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके यह यह सु... यह आश्रय करके मेरे साधर्म को प्राप्त हुए लोग मन साधन में परमेश्वर के साधर्म को इसका मतलब है मेरे साधर्म को अर्थात मत्स रूपां आ जाता मेरे समान रूपता को प्राप्त हुए मेरी समान रूपता को प्राप्त हुए अर्थात मेरे अभेद को प्राप्त हुए यह अर्थ है नाम आगता आगता तेरे स्वरूप को प्राप्त हुए यह अर्थ है यह अर्थ है, है। तू समान धर्मता न इत्यर्था तो दो दोबारा में बता पहले है ना इस चर्था के बारे में तू समान धर्मताओं सागरण्यम इत्यर्था ना किन्तु समान धर्म का नहीं है समान धर्म का अर्थ है समान धर्म समान धर्म में बोल है बोगरी तो समान धर्म का समान धर्म लाकते हैं ना तो समान धर्मता का समान धर्म क्यूँ तो समान धर्म और यहाँ नहीं है यहाँ पे साधन स्वरूप है मेरे स्वरूप को प्राप्त हुआ मेरे साथ अभेद को प्राप्त हुआ यह साधन है समान धर्मता और नहीं है क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्र को भेद स्वीकार नहीं किया गया भेद अन्दम है नमर है उससे तो क्या हमने जिस दबात माँ में आकार चाहिए मुद्रा दोलवा का स्त्री अथम उच्चते और यह फल कथन कौन सा फल कथन फल वे भी न उपजायन थे मेरे साधन को प्राप्त हुए लोग में भी उत्पन्न नहीं होते हैं काल में भी उत्पन्न नहीं होते हैं और हृय में व्यथित नहीं होते हैं तो साधर्म कर्त यहाँ किया है मत्स रूपकाम साधर्म्यम किया है साधर्म्यम कर्त है मत्स रूपम मेरे स्वरूप को साधर्ण मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मेरे साथ अघेर को प्राप्त हुए ये सिद्धांति किया है न जो समान धर्मता मतलब भेदवादी मानते हैं कि ये दोनों की स्वरूप नहीं होती है बल्कि समान धर्म हो जाते हैं परमात्मा जैसे दुख रहित बंधन रह गए ऐसे ही भी बंधन दुख नहीं होती है तो वैसा यहाँ पर समान धर्म धर्ममान्य नहीं है वापसकार को तो। क्या यह फल क्या है की सृष्टिकाल में उत्पत्ति न होना और फिल्म में व्यथित न होना दो फल बताए ना काल में उत्पन्न न होना, होना और कल में व्यक्ति न होना और यह फल कथन स्तुति के लिए है इस इस के लिए? इस के लिए? इसकी तो स्तुति इस के लिए है, साधारण को प्राप्त हुए लोगों की स्तुति के लिए है, मतलब इसकी स्तुति के लिए साधारण को प्राप्त किए हुए लोगों की स्तुति के लिए है सर्वे सृष्टिकाली अपने न उजा जनते न उत्सर्वनते प्रलय करते है ब्रह्मणा अभी विनाश काले है प्रलय विनाश काले किसके विनाश काल में ब्रह्मा के भी विनाशकाल को ले लेना है महाप्रलय्वा का भीश काल में वो व्यथित नहीं होते हैं अर्थात व्यथा को नहीं प्राप्त होते हैं व्यथित नहीं होते नहीं होते है अर्थात का धन ली अंत लीन नहीं होते हैं जो उत्तम होगा वो लीन होगा जो उत्तम नहीं हुआ वो लीन नहीं होगा ध्यान देंगे अभी यहाँ पर क्षेत्रजमी से जो अभिख रहा है ना उसको लेकर के उन्होंने साधर्म प्राप्त किया मत वाल लेकिन जो भेदवादी हैं जो दूसरे प्लान है वो अभेदवादी ने किसको ध्यान में तो। रखा क्षेत्रजम क्या की को रखता न और भेदवादी इसको ध्यान में रखते है वो क्या कहते हैं की यहाँ पर मन सागर में वाला की जो मोक्षाप्त किए लोग है न तो उनके लिए क्या बोला है साधन में गोवचन है प्रयनाचन है तो बहुत सुखिया है कि की मुक्त आत्माओं की अनिच्छा दोषी कर रहा है बहुत सुखिया है मुक्त आत्माओं की अनिच्छा दोषी निकल रहा है कि यहाँ पर गोवचन लगाया गया है एक विचन नहीं लगाया गया है और फिर मोक्ष क्या है साधन में मार साधन्य को प्राप्त होना ही जो है यहाँ पर मोक्ष है तो जैसे परमात्मा दुख रहित बंधन गहित है वैसे मुक्तात्माए रहित बंधन नहीं हो जाती हैं तो वो इसको इसको ध्यान में रख करके क्या है भूल करके हैं जिसमें क्या है विष्णु शास्त्र नाम में मुक्ता नाम परमा नुक्तों के परमाश्मे कौन है भगवान है और परमात्मा भगवान इसीलिए कहे गए हैं की जो मुक्तों के भी परमाश्मे है मुक्तों के आस्ते वो बने ही रहते हैं क्योंकि साधारण में मार्गता है और भी देखो गीता में ये ना ज्ञान ज्ञानम ऐसा नाकम आत्मेशान प्रकाश के ज्ञानेन्दूषा ज्ञानम ऐसा ज्ञान के द्वारा इस जिन आत्माओं का अज्ञान भट हो गया ज्ञान के द्वारा जिन आत्माओं का ज्ञान तेसाम आदित्य व्यनम उनका आदित्य के समान ज्ञान तत्परम प्रकाश उस पर प्रकाशित करता है तो जिनका अज्ञान भ्रष्ट हो है उनकी बात आई है ना तो जिनका अज्ञान हो गया है तो वहाँ भी एक शाम आया है ना ज्ञाने तो उसका ज्ञान हम ऐसा नष्टा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनके लिए भी ऐसा भूवचन है शेषा आदित्य वहाँ भी शेषाओं तो के तो भूवचन है उपाधि के कारण तो भेद नहीं है क्यूँकी अज्ञान उपाधि को विपृत हो गयी उनकी तो कहते हैं की मुक्तात्माओ का भी जो है ना भेद को बता रहा है मतलब आत्माओं भेद को बता रहा है एक शाम शेसा और यहाँ भी सागर में हम आ जाता और तो नोप जाय के बहुभचन जो बयाना मुक्तों के लिए क्या है उनके बहुत को बता रहे हैं ऐसा धेज बात का कहना है और तो पंचदश अध्याय में भी है ना क्या ग्वालो कुशोलो के सदस्य का अक्षर ले क्या खड़ा करवाणी घुटाणी कूटस्तु अच्छा लिखते हैं तो वहाँ पर कुटस्थ अक्षर से आत्मा लिया जाता है नो और सब बताएंगे जब वहाँ पढ़ाएंगे भेदभाजी के अनुसार क्या, तो क्या है श्री तो किस्म के वचन क्या कहते हैं द्वाई पुरुषों जो कौन है पुरुष है तो दो पुरुष ही रहना चाहिए घट का तो जर्ण माया लेना फ्री किस्म की प्रतिक्रिया से निकली है तो द्वाईमु पुरुषों फ्री किस्म साफ कह रहे हैं पूरी शरीर की पुरुषा तो जो जो लेते हैं ना शांत वास्तव में क्या है की क्षर पे क्या लिया है घटाजी तो बिना पदार्थ पदार्थ लिया है क्या लिया है घटाजी बिना पदार्थ लिया है अब अक्षर से क्या लिया है माया वंचना जो सब है ना दम माया वंचना ऐसा अस्त क्या है बिचारे, बिचारी, ये शंकर वापस लोग विद्वान कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं दो पुरुष है और तुम घट हो ये जड़ माया अर्ध कर रहे हो तो श्री किस की प्रतिज्ञा से बिकली चाहिए तो क्या होना चाहिए जब श्री कृष्ण दो पुरुष कहे हैं छरा कलवाणी सभी जो है ना ये क्या है की जो सभी संसारी पुरानी क्षण है तो प्राणी क्षण है तो ये संसारी जीव को क्षण क्यों कहा जीव तो नहीं कहना चाहिए तो कहते हैं सूती क्या कहती है? यथो नहीं भूतानी तो यह न है ना मतलब उपाधि का क्षर होने के कारण उपाधि का उत्पत्ति के नाश होने के कारण क्या है उनको क्या पे दिया है क्षर तो दियार तो तो कौन है बद जीव है तो यथोवायुमानी भूतानी जाएगी उनको कह रोजर अक्षर कौन हो गया जीव अक्षर कौन हो गया जीव अक्षर कौन मुक्त जीव उत्तम पुरुष और इन दोनों तो पुरुषोत्तम क्या है भगवान इन दोनों से अन्य है जो मुक्त आत्माओं की भी परम आश्रह और वो कैसा है उत्तम पुरुष हैं पुरुष उत्तम पुरुष जो है वो दोनों से अन्य है दोनों ऐसी दोनों पुरुषों से अन्य घट जैन पदार्थों से अन्न तो है ही सर पुरुषों से अन्य न परमात्मे जुदाह जो लोकतंत्र लोकत्र जो तीनों लोगों में अनुप्रवेश करके उनको धारण करता है तो तीनों लोगों में अनुप्रवेश करने वाला जो ईश्वर है ना सबका शासक है वही यहां कहा जाता है अनुप्रवेश है है ना अनुप्रविष् साफ साफ कहा गया है वो अतंग्रह करके अधिष्ठान मात्र है दूसरा कल्पित ऐसा गीता कुछ नहीं कहती है सबसे अनुप्रवेश करके सबको धारण कर रहा है सबको जीवन प्रदान कर रहा है अनुप्रवेश गीत आ गया नहीं है मात्र नहीं कहती देखता जो लोकअ्य से इससे में ईश्वर अवसर को धारण करता है विभतृति कह रहा है ना वो धारण से नहीं कर रहा है और क्या है ना हम तो श्री कृष्ण जो है ना श्री कृष्ण जो भगवान है वो श्रमती को हम अक्षा क्या मतलब ऐसा और फिर क्षेत्रजमा की क्या गति है तो महावेद भी कहा जा रहा है ना हाँ तो उसकी भी देखना जब सर्वम ग्रम्ह सब कुछ ब्रह्म कहा जाता है तो सब कुछ ब्रह्म में कहा जाता है तो जैसे जीव की स्वरूपता कर लेते हैं वैसे जन संसार की जन परमात्मा hmm. तो के साथ स्वरूपेक्षा होती है वैसे तो नहीं होती तो सर्वम गलु ब्रह्म कहने से भी जब अचेतन संसार के हिसाब परमात्मा की स्वरूपता है तो क्षेत्र भगवान को स्वरूप दिया है कि असरूपे होगा मतलब अलग अलग लोगों के मत है जो मेरा बताने नहीं करें। और और के कार्य कर रहे और भाष्यकार के अनुसार तो क्या है, है। मत मुस्क्राम आ जाता है अलग अलग मतलब निरंजन आप कर सामने मुकाई निरंजन वो क्या है वो दो व्यक्ति रात रहित व्यक्ति बंदन रहित व्यक्ति क्या है परम सभ्यता को प्राप्त होता है क्योंकि क्या कहते हैं एक में होती है की भिन्द में होती है समानता समानता एक में होगी यही कहेंगे समानता तो होती है भिन्न में लेकिन परम सामने परम परम्षमता कही गयी है तो जब परम क्षमता होगी ना तो वो भी कहेंगे की वो भिन्न में नहीं होती एक में होगी लेकिन ध्यान देना हाथी और चीटी में जीव स्पय तो क्षमता है प्राणी स्पय तो क्षमता परम क्षमता है क्या तो परम क्षमता भी भिन्न में ही होगी परम संसा की होगी तो अलग अलग लोगों के मत है वास्तव के अनुसार यहाँ मत रामा के साथ ठीक है अच्छा वो सब अलग लग लग अलग अलग में उसको ध्यान में रखे किया है न पूरी दीपा में पूरी दीपा में कहीं भी जगत को मिथ्या बनाने वाले पूरी नहीं बचे पूरी तो शब्दों को नहीं कुछ मिला उसे कुछ नहीं ना गाय गीता में क्या शब्द है नो में है नही है कहीं नहीं मिलेगा ये सब दो के शब्द हैं उनका अब बाद लोगों ने उनको निकल लिया क्या कर लेते हैं और देखे गया छेद क्षेत्र संयोग है आ, ना ऐसा का संयोग प्राणियों का कारण है ये ना ऐसा योगिनी भूतानी सर्वाणी रह गया तो ये ऐसा योगिनी भूतानी सरवाणी सभी प्राणियों की जो योगिया है कौन की और अपराप्त कारण है अब ध्यान मेरा और संयोग की बात कहाँ पर आएगी पूर्ण अध्याय में नहीं यह बस समझाते है है ना नदिद्धि तो बताते हैं कि ऐसा खेत क्षेत्र का संयोग प्राणियों का कारण है इस बात को कहा जाता है तो का मम योनि ही महद ब्रह्म यहाँ पर ध्यान देंगे ये मम है ना ये श्रीकृष्ण कह रहे हैं मम शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं अपने लिए है ना योनि ही योनि है पर जगत कारण जगत की कारण जगत का कारण है महद ब्रह्म्य और किसका है श्रीकृष्ण कहते है, मेरा है जगत का कारण महाभ्रम्ह मेरा है या मेरा महाभ्रम जगत का कारण है तो मन से जब जो है ना श्रीकृष्ण परम ब्रह्म कह रहे हैं तो महाभ्रम करके यहाँ पर परमात्मा होगा तो यहाँ पर महाभ्रम्ह शब्द है ये प्रकृति के लिए जो तो अपरा प्रकृति है ना तो अपरा प्रकृति के लिए यहाँ पर महाभ्रम्ह शब्द है ना तो ये अपरा प्रकृति के लिए महाभ्रम्ह शब्द है आप जो देखेंगे अन्य कार्य की अपेक्षा जो जो प्रकृति है वो कार्य की अपेक्षा महान है ना कार्य की अपेक्षा महान है और कार्य के अपेक्षा बृहद है बृहद मतलब बड़ी महादादी कार्यो की अपेक्षा वो महान है और क्या है बड़ी है इसलिए महाद्रम में कह दिया गया तो अब हो जाएगा कि भूतों योनि का कारण तो भूतों की कारण प्रकृति मेरी मतलब मेरी प्रकृति महाद्रम में किसके कहा गया प्रकृति के लिए की मेरी प्रकृति भूतों की कारण है महा ब्रह्म सबसे क्या था अगला प्रकृति मेरी प्रकृति भूतों का तस्वीर गर्भम लधामी हम अहम तस्वीर गर्भम लघामी अहम तस्वीर तकनी महा ब्रह्म में महाब्रह्म का क्या है प्रकृति कौन सी प्रकृति अपरा प्रकृति में अपराधी में गर्भ स्थापित करता हूँ अपराधी में गर्भ स्थापित करने का मतलब है अपराधियों को परा प्रकृति के संयुक्त कर देते है अपरा प्रकृति को परा प्रकृति से संयुक्त कर देते हैं मतलब क्या है कि जो अपरा प्रकृति या चेतन है ना उसमें परा क्षेत्र का संयोग करा लेते हैं क्षेत्र का संयोग हो जाता है ना क्षेत्र में क्षेत्र रूप अपरा प्रकृति क्षेत्र रूप पराप्रकृति में क्षेत्र रूप पराप्रकृति का संयोग करा लेते हैं तो संयोग कराना ये क्या है गर्भ स्थापित करना है नाम तो अस्वीन दर्भंगे में उसमें गर्भ को स्थापित करता हूँ तथा सर्व गर्भ स्थापित करने से सर्व गर्थ उत्पत्ति गर्भ स्थापित करने से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है भारत करने सबसे पहले भारत भारत मम महाभ्रम योनि हे भारत हे भारत योनिम महाभ्रम ऐसा भारत योनिम महाभ्रम है प्राणियों की योनि प्राणियों की योनी महाक्रम में प्राणियों क्या योनि का क्या है जगत का कारण जगत का कारण जगत का कारण मेरी पृथ्वी है जगत का कारण मेरी जगत का कारण मेरा महाक्रम है मैं उसमें गर्भ को स्थापित करता हूँ अर्थात उस क्षेत्र रूप पर क्षेत्र रूप पराप्री का सहयोग करा देता हूँ है ना उसमें संयुक्त कर देते हैं उससे तथा उस घर में स्थापित करने से सर्वोटा नाम समगा, समगा का शक्ति होती है लेकिन ये मम है ना मम मम का कर्ज किया है योनि आगे योनि लिखा है ना मम योनि लिखा है ना उसने तो योनि के साथ राष्ट्रकाल में आगे कौन सा कर्म जोड़ा है सभी प्राणियों सभी प्राणियों की क्या निर्देश मतलब सभी प्राणियों का। का। की का कारण है ना तो वो भगवान के अधीन है भगवान कहिए इसलिए है सभी प्राणियों का कारण लेकिन शांति स्वतंत्र है गया इसके अधीन ईश्वर के अधीन है ईश्वर का है ना इसलिए मन का ठीक है सभी प्राणियों का कारण मेरी प्रकृति मेरी प्रकृति मेरी मेरी कौन है वो योनि है ना और योनि कैसी है स्वटा है स्व का कर् है नदिया नदिया माया मेरी माया तो ममक क्या हुआ नदिया माया स्व मतलब मदिया माया मेरी माया शक्ति कौन है त्रिगुनाशिका प्रकृति त्रिगुनाथिका प्रकृति देखे यही सभी भूतों के कारण है और तो ये चीज जो है ना ये त्रिगुनाथिका प्रकृति के लिए मात्र यहाँ पर तो बताते हैं सर्व कार्य जो महत्वा सभी कार्यों के अपेक्षा महत होने के कारण प्रकृति के कार्य जो महात्मा अंधाराजी है उनमें महत्व है प्रकृति अपेक्षा महत्व प्रकृति है सभी कार्यों के अपेक्षा महत होने के कारण क्या उन्हें कैसा लगाना सर्व कार्य जो के सभी कार्यों के अपेक्षा महत होने के कारण क्या है वो महाध्यम है क्या है और देखेंगे क्या स्वाकाराण भरणार्थ और अपने विकारों को धारण करने के कारण विकार अपने कार्यों को धारण करने के कारण कार्य कारण के द्वारा धारण किया जाता है कार्य किसके द्वारा धारण हाँ। किया जाता है अपने कार्यों को धारण करने के कारण अपने कार्यों को धारण करने के कारण महाभ्रम ब्रह्म जो है ना सबका क्या करता है धारण करता है न महा है ना ब्रह्म सबका क्या करता है धरण इसके उपलब्ध हो और अपने विचारों का धरण करने के कारण धारण करने के कारण महाभ्रम इस प्रकार या महाभ्रम इस शब्द से योनि ही विशेषित की जाती है महाभ्रम इस शब्द से योनि ही विशेषित की जाती है या महाभ्रम इन विशेषणों से युक्त योनि को भी किया जाता है महाभ्रम इस विशेषण से युक्त योनि को ही जाता से से निय। जाता तो दिसेशन दिसेशन किया जाता है विशेषित करने का विशेषण करना महाभ्रम इस प्रकार योनि को भी विशेषित किया जाता है महाभ्रम्ह इस प्रकार योनि को ही विशेषण से किया जाता है महाभ्रम योनि के विशेषण में जैसे विशेषण होगा और महा कौन है प्रकृति वहाँ प्राणी सभी प्राणियों का कारण भेड़ी प्रत्यु क्या सभी प्राणियों का कारण सभी प्राणियों का कारण महाभ्रम में है क्या महान ब्रह्म रूप योनी में महा ब्रह्म में ब्रह्म प्रकृति रूप योनी में क्या कहेंगे महद ब्रह्म प्रकृति रूप योनि में यह अपराधी है ना क्षेत्र है न, न? आ, उस तो महा ब्रह्म रूप योनि में गर्भंग दलामी गर्भंग कर्त है यहाँ पर हिरण गर्भ इसका भी हिरण वस्तु जन्मो बीजम हिरण की उत्पत्ति का ना परमात्मा जब सृष्टि करते हैं तो हम परमात्मा जो सृष्टि करते हैं ना तो ये अचेतन ये क्या है कि ये पंचीकरणी आदि को उत्पन्न करके पंचीकरण करके दूध गुला करके जीवो में सर्वप्रथम वो हिरण गर्भ को उत्पन्न करते हैं समझिए ना मतलब क्या आकार भूटों की उत्पत्ति करके पंचीकरण करके कर और क्या करते हैं पंचीकरण करके ये भूल हुआ उत्पन्न करके जीवों में सब प्रथम किसके उत्पन्न करते हैं हिरण गर्भ ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं तो हिरण गर्भ सब जीवों में उत्पत्ति करते हैं। ऐसा तो यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर गर्भम का है बीजम किसका भी हिरण के जन्म का बीज मतलब हिरण की उत्पत्ति का भी हिरण की उत्पत्ति का बीज या हिरण की उत्पत्ति का कारण उत्पत्ति का कारण गर्भ की पत्ती का बीज और हिरण गर्भ जन्मनो बीजम का अर्थ आगे फिर कहते हैं सर्वभूत जन्म कारण बीजम सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण रूप बीज सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण रूप बीज क्या है हिरण गर्भ का बीज हिरण गर्भ का जो बीज है ना वही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बीज है और दद हमी उसने गर्व को स्थापित करता हूँ कौन मैं अहम अहम से कौन लेना ईश्वर ईश्वर कैसा है क्षेत्र क्षेत्र -छे रूप शक्ति वाला क्षेत्र क्षेत्र रूप शक्ति तो तो तो वाला तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो दो तो प्रकृतियाँ क्या तो है भगवान की शक्ति है क्षेत्र कौन हुआ आपका अपरा प्रकृति ऐसे क्षेत्र में कौन हुआ अपरात्र तो क्षेत्र क्षेत्र दो प्रकृति रूप शक्ति वाला में ईश्वर में ईश्वर अच्छा अब ध्यान देना ये दो प्रकृतियाँ कही गई है ना पूर्व में वास्तव में आया था इनके बिना ईश्वर का ऋष्वर भी सिद्ध नहीं होता आया था नब ईश्वर का ऋष्वर की दोनों प्रकृतियां अभी होनी चाहिए ऐसा वास्तविक अब ध्यान देना की अब यह आया की प्रकृति पुरुषों से आदि और पुरुष बनो वाला भी है और यही क्या है की प्रकृति है मतलब कारण ये संसार की दोनों कारण है और इसमें पहले से और, और ये पहले तो क्या आया था इसमें हिता में गुना सुना इन लोगों तो का आश्रय लेकर तो के मैं संसार से सुना सुना रही लेता हूँ अगर प्रय के पश्चात भी भगवान क्या करते हैं रख देते हैं और प्रलय के समय सबकोन कर देते हैं तो गीता के इन वचनों से और गीता की इस से सृष्टि से पहले खाना और किसी देख नहीं सकता ठीक है वो कारण है ना दो प्रकृतियों वाला हम ईश्वर भगवान बोल रहे हैं तो जब ये दो प्रकृतियाँ पहले सिकित है जैसा सजाती भी जाती भेद रही है वो बनता में बनेगा गीता के भागुसे गीता से और छान लो मिल मगर आप इसका भाषा उससे ही नहीं मिल पाता है कुछ भी मेरी नहीं है ना बंदर भाषा नहीं यहाँ पहले बताया गया दो प्रकृति और बोलता पहले कुछ नहीं खाती जाएगा बताया ये तो बोल रहा है ये है भले ही वो ईश्वर के साथ पार्थिका पर, नहीं है तो सब सिद्धांत अनुसार नहीं कर तो वो रोमांत ही नहीं विद्यालय देखे। अब देखेंगे आगे तो अच्छा है अब देखेंगे अहम है ना तो ये क्या ये गर्भ स्थापित करने का मतलब क्या है तो बताते हैं राष्ट्रकार भगवान अविद्या काम करण कामना अविद्या कामना तथा कर्म रूप उपाधि उपाधिया क्या है अविद्या कामना और कर्म अविद्या कामना कर्म कर्म कब का है ये पूर्व पूर्व कल का पूर्व वाला कर्म है। आदमी तो में जो प्राणी उत्पन्न होते हैं तो उनमें तो जो में होता है कोई छुट्टी कोई कोई कोई कोई कोई कोई का कारण क्या होता है तो यह कर्म कब है पूर्ण तो अविद्या कामना कामना मतलब वस् इच्छा अविद्या कामना तथा कर्म रूप उपाधि स्वरूप का कर्म रूप उपाधि उपाधि ये तो क्या है अविज्ञा कामना कर्म यही तीनों उपाधियां कही थी अभिज्ञा कामना तथा कर्म रूप उपाधि का अनुसरण करने वाले अनुसरण करने वाले क्षेत्र का अनुसरण करने वाले अनुसरण करने वाले क्षेत्र क्षेत्र को क्षेत्र से कहीं उठा देता हूँ अविद्या कामना तथा कर्म रूप उपाधि का अनुसरण करने वाले ये उपाधियाँ कितनी है क्षेत्र की क्षेत्र भी क्षेत्र तो करने वाले क्षेत्र के जीव का क्षेत्र क्षेत्र से क्षेत्र का क्षेत्र से संयोग कर देता संगर्ण संगर्ण है क्षेत्र का क्षेत्र से संयोग कर देता हूँ तो क्षेत्र में गर्भ स्थापित करने का मतलब है क्षेत्र में क्षेत्र का संयोग करना ठीक है क्षेत्र में गर्भ स्थापित करने का मतलब क्या है क्षेत्र में क्षेत्र का संयोग करना ये उसमें मैं संयोग करते कर मैं संयोग कर देता हूँ ठीक है क्षेत्र क्षेत्र से संयोग कर लेता हूँ तो प्रय शुभ शरीर में ये जो पंचाय यही जो आती तो प्रलय में रहती है ये मर जाएगा व्यक्ति तो उसके शरीर में जाएगा शुभ शरीर रहेगा लेकिन महाप्रल में शुभ शरीर रहेंगे महाप्रलय में आएगा आएगी कुछ भी नहीं रहेगा ना ये तो जो है ना महातारा भूत नहीं कुछ भी नहीं, रहता। नहीं, नहीं है ना उनके संस्कार सबसे अलग अलग रहते है न कर्म संस्कार बने रहते हैं उसके अनुसार उनको महिला गरीब भगवान लेते जिसने जैसे कर्म किया है उसको महिला अभिज्ञापति रहेगी अभिज्ञा रहेगी शरीर नहीं अभिज्ञा तो है भगवान जानते रहती है देखेंगे उत्पत्ति संभवाकर उत्पत्ति कित उत्पत्ति सर उनका नाम ऐसा लगाएंगे था है ना आगे राधो सदा करना गर्भाधान से गर्वा क्या है है कि क्षेत्र की से नहीं। नहीं ना उस गर्भा गर्भा गर्भावान सभी प्राणियों की ने उस गर्भाधान से हिरण गर्भ की, की उपत्ति के द्वारा सभी भूतों की उपस्थित होती है लगे पहले उत्पत्ति और हिरण गर्भ की इसके बाद और सब भी होगी इसलिए कहा गया उस गर्भा गर्भ की उत्पत्ति के द्वारा सभी आपकी उत्पत्ति ठीक है आपकी यहाँ पे अनुवार ठीक नहीं है ऊपर है ना अनुबिधाइनम क्षेत्रज्ञा अविद्यान क्षेत्रज्ञ अनुबिधाइनम ये क्या है आपका द्वितीय प्रतनाथ क्षेत्रज्ञ भी द्वितीय प्रतनाथ है तमाम विभिन्न वालों का एक साधन यह करना चाहिए अब इसमें हिंदी वाले ने क्या दिया है उपाधेश रूप का अनुवर्तन करने वाले क्षेत्र को अनुवर्तन करने वाला किसको मानो क्षेत्र को क्षेत्र को लेकिन यहाँ अनुनम किसका विशेषण है क्षेत्रज का किसको विशेषण है अनुसरण करने वाला हो क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र से कहीं कहा गया है ना समाज विभक्ति वालों का एक साधन होता है वो गलत अब देखेंगे तो ये देखिए आगे चलो सारों के भूलियों ने तो कंदे या मुरतयाहार संबोधन किया ताकाम ब्रम्हे महायोनि हम दीपकरापिता सभी ओनी से कंदे या मुरतयाहार संबोधन किया ताकाम ब्रम्हे महायोनि हम ताकाम ब्रम्हे महायोनि ही अहम दीपकरापिता कंदे सर्वयोनिशु यह मूर्तया संभवी कौते सर्वयोनिशु यह मूर्तया सम्भवंती एक सभी योनियों में जो मूर्ति उत्पन्न होते हैं मूर्ति का तो यहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति समझते है घट व्यक्ति पद व्यक्ति घटन तो क्या है जाति और घट क्या है व्यक्ति मनुष्य तो है जाति और मनुष्य क्या है व्यक्ति है है ना गो तु जाति गो क्या है व्यक्ति है वही अच्छे अलग अलग एक तो लेंगे तो व्यक्ति कहेंगे है ना जाती, घट जाती, व्यक्ति पटक्यक्ति ऐसा हे से सभी योनियों में जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं मूर्तया भू विचन में है ना विचार भूगुचर इसलिए आ गया हे से सभी योनियों में जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं लगा जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं तासाम ब्रह्म महा योनि अहम सासाम ब्रह्म महान योनि ऐसा लगाना सासाम महादोनि साम योनि महाद्रह्मोनी है न उनका कारण महद्रह्म है उनका कारण क्या है महाद्रह्म का क्या हुआ? हाँ प्रकृति अग्र प्रकृति है ना उनका कारण क्या है महाद्रम है और स्वतंत्र नहीं है क्योंकि मम भगवान के अधीन जो प्रकृति है क्योंकि ये जो दृष्ट संसार है ना तो ये जितना संसार है सब किसका करना किसी का ही करना का करना है ना ऐसा तो नहीं उनका कारण क्या है महा अर्थात अपराधी है और स्वयं क्या है कि आम बीजा प्रजापिता में गर्भ स्थापित करने वाला पिता हूँ है न मैं गर्भ स्थापित में गर्भ स्थापित करने वाला पिता हूँ गर्भ स्थापित करने मतलब है क्षेत्र का संयुक्त करना आए ना क्षेत्र को संयुक्त करना लग गया अभी देखेंगे यहाँ पर इसको लगाएंगे यहाँ पर योनी से बताते हैं देवता तरह मनुष्य पशु इंद्रग आदि सभी योनिया देव योनी है और पितर भी एक प्रकार के जीवन है पितर भी एक प्रकार के क्या देव, नहीं। नहीं। देव नहीं, देव थे देव ने देवताओं की आवाज कर दिए थे अमर कोश में आठ प्रकार के जो है ना देव योनि लगना है उसमें पितर भी आते थे देव योनी पितरी योनी मनुष्य योनी पशु उम्र ध्यान देना पशु पहले से मृत का ग्रहण हो जाता है ना तो यहाँ पर प्रसठ सह है तो पशु से ले लेना है ग्राम से अर्ण पशु दो बार कहा जाए ना पशु ऐसी अमृत का ग्रहण होता है पशु मतलब ग्राम पशु मतलब अर्ण पशु आदि से पक्षी की पशु सब ले लेंगे वृक्ष ले लेना देव पित्री मनुष्य पशु मृत आदि सभी योगियों तैयार करके किया है संस्थान लक्षण मुंह अंगांग आकृति रूप लक्षण वाली, रूप वाली।, रूप वाली।, रूप वाली।, रूप वाली। दे की आकृति रूप लक्षण वाली या दे की आकृति रूप धर्म वाली दे की आकृति रूप धर्म वाली दे की आकृति रूप विश्लेषण वाली दे की आकृति ध्यान लेंगे न्याय में क्या है व्यक्ति आकृति जाती पदार्थ न्याय सूत्र है की व्यक्ति व्यक्ति सत्र दो व्यक्ति हो गया आकृति अब वो भी आकृति दिखाई देती है ना हर एक हर एक प्राणी की आकृति अलग अलग है तो व्यक्ति आकृति और जाति ये सभी क्या है पर तो न्याय शास्त्र में क्या है आकृति और जाति में भी आकृति और जाति में भेद है आकृति का क्या है कि जो गो की आकृति है घट की आकृति है मनुष्य की आकृति आकृति तो प्रत्यक्ष है और तुजाती तो तुजाती तो वो तो जाति को गटतियों को वो न्यायिक क्या कहता है अति क्या कहता है लेकिन ध्यान देना नयायी ऐसी अतिरिक्त जो डेटा सामान्य या जाति नयायी को मान रहे हैं वैसा और दार्श्मिकों को मान रही है तुम्हारी भक्त उसका खंडन करते हैं तुम्हारी भक्त का कहना है आदि अतिरिक्त कोई तो जाति नहीं है आकृति से अस्रिद को ही जाति और व्यवहारे वलम भाट्ट एक ऐसा कथन है ना व्यवहारे वल्लम भाटा की व्यवहार में हम भाष मत को मानते हैं ऐसा रहने वाले शांतर के जानती भी नैयायिकों की तरह आकृति से असिद्ध जाति को भी मानते हैं तो क्या है कि आकृति ही जाति है आकृति ही क्या है जाती, जाती है विक मत है वो सब आकृति को ही जाति मानता है तो नैयायिकल पड़ जाता है और देना कि आप की आपकी जब ये हो गया ना तो गाय कलेक्शन क्या है मतलब सातना की साफ पर आ जाता है कलेक्शन तो साधना ही है अच्छा कुछ खुद जानते है ऊपर वो नहीं हो क्या नहीं है ना वो भी गाय कलेक्शन लक्षण तो कुछ दोनों है कटो नहीं है गाय में सबसे जो भारतीय गाय मसल की गाय है तो सबने शंकर गाय में नहीं है नहीं तो भारतीय मसल की गाय में तो है ये जर्सी का शंकर उन्हें से नहीं हाँ गाय का वो जर्सी तो गाय ही नहीं है भाई तो साधना भी मतलब है साधना को भी ये तो ना तो अब ध्यान देना कि जो उसका गो का असाधारण धर्म क्या है साधना असाधारण धर्म लक्षण असाधारण धर्म को कैसे है लक्षण तो वो का लक्षण क्या है साधना तो साधना उसका क्या हो गया असाधारण धर्म हो गया अब यहाँ पर क्या रहते हैं देव के संस्थान भूत लक्षण वाला दे के रूप लक्षण का से आपका रंग दे का संस्थान रूप लक्षण संस्थान लक्षण एक हो गया ना तो वो दे का जो है ना लक्षण क्या है सात संस्थान का क्या दे, दे की आकृति रूप लक्षण वाला है अगर देह के गो दे लेंगे तो उसका आकृति रूप लक्षण क्या होगा आपका शासना तो दे की आकृति रूप लक्षण वाला तो संपूर्ण गो की एक आकृति है की नहीं है सात्ना सब गो है कि नहीं तो जो सात्ना सभी गो हैं, तो सात्ना ही है, सात्ना ही क्या है जाति तो गोजाति क्या है गोत्र जाति यही है जो प्रति से दिखाई देती, देती है उसकी आतृति गोत्र जाति जो गो की आत छोड़कर अन्य नख में भी मानसा कर लेगा गोत्री क्या है उसकी आतो आ दिखाई देती है अच्छा मनुष्य को जाति मनुष्य को जाति आँख से दिखाई देती है की नहीं अलग अलग शक्ति मनुष्य की आकृति अलग है पशु की अलग है पक्षी की अलग है तो जो मनुष्य की जो मनुष्य की जो आकृति है वही मनुष्य हो जाती है तो आंसर दिखाई दे रही है ना इसी प्रकार जो ना तो इस है ना विक्षित हो जाती है न तो वही लगाएंगे देह की आकृति रूप लक्षण वाला देह की आकृति रूप लक्षण वाला आकृति लक्षण एक हो गया है ना देह की आकृति रूप लक्षण वाला देह की आकृति रूप लक्षण वाला कौन हुआ व्यक्ति मूर्ति है नागे की आकृति रूप लक्षण वाला अर्थात व्यक्ति और वो कैसा है मूर्खिकांगेगा मूर्खिकाहानी पराग्यवाह होगा तरा अंगा तरादाह है यहाँ पर क्या है कि मूर्छित अंग है ना मूर्खित अनुरूप अवय है जिससे मूर्खित अनुरूप अवयव है जिससे मूर्छित अनुरूप अवय वाला मूर्छित कर यहाँ पर किया प्रवृद्ध प्रवृत्ति बढ़े हुए बड़े हुए अंग हैं जिसके बड़े हुए अंग वाला अंग कौन है कर अवयोग है नी का क्या है तरादी अवयोग बड़े हुए हस्तादी अवयवों वाला बड़े हुए हस्तादी अवयव वाला बड़े हुए हस्तादी अवयोग कितने रहते देखती है न बड़े हुए मतलब दिक्की बड़े हुए हस्तादी अवयोग वाला व्यक्ति आकृति रूप लक्षण वाला रूप लक्षण वाला और देह संस्थान लक्षण का ही अर्थ है मूर्खी गंगा दे की आकृति रूप लक्षण वाला लक्षण का मतलब वातावरण धर्म है लक्षण वातावरण धर्म क्या है आकृति क्या देह की दे आकृति दे रूप लक्षण वाला अर्थात बड़े हुए बड़े हुए सरादी रूप अवयोग वाला व्यक्ति ये व्यक्ति क्या है उत्पन्न होते हैं ये व्यक्ति उत्पन्न होते हैं श्री जो जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं का काम मूर्तिराम उस व्यक्तियों का योनी आगे लिखा है ना उनमें योनि की उन व्यक्तियों का कारण कौन है महाध्रम में महाक्रम में महाध्रम का क्या है प्रकृति और कैसा सर्वावस्था सर्वावस्था महाध्रम में सभी अवस्थाओं वाला महाद्रम है मतलब सभी अवस्थाओं वाली कृति थी अनो सभी अवस्थाओं वाली प्रकृति ध्यान देना प्रकृति से क्या उसको मिल महात्मा तो प्रकृति कारण हो गई ना mm -hmm. और महत्व क्या है महत्व तो अवस्था वाली प्रकृति ही महत्व है जैसे ध्यान देना घट मिट्टी है कैसे है न mm -hmm. तो कैसे घट अवस्था वाली मिट्टी क्या है घट घट क्या है घटो अवस्था वाली मिट्टी प्रकार क्या है प्रकाश तो अवस्था वाली मिट्टी और क्यों क्या है क्यों तो चूनत्वस्था अच्छा वाली मिट्टी तो चतुर्थ मिट्टी है ना तो महत्व तो क्या है जैसे ध्यान देना घटका मिट्टी से अभेद है वैसी महत्व प्रकृति का अभेद है ना? तो महत्व अवस्था वाली प्रकृति ही क्या है महत्व तो महत्व अहंकार उत्पन्न हुआ मतलब महत्व अवस्था वाली प्रकृति से अहंकार उत्पन्न हुआ बताइए और फिर क्या है की अहंकार ऐसी एकादश एकादश इंद्रिया और कम्सन मात्राएं उत्पन्न हुई किसी उत्पन्न हुई तो पहले को अहंकार वाली, वाली से प्रति को अहंकार वाली से एकादश इंद्रिया और कस्तान मात्राएं उत्पन्न हुई द्वारा इस और क्या पंचर्मात्राओं तो तो तो से पंचभूत उत्पन्न हुए पंच तर्मात्र अवस्था वाले या पंच अवस्था वाली प्रकृति से क्या उत्पन्न हुए हैं तो वही फिर से सभी अवस्थाओं वाले महाद्रे या सभी अवस्थाओं वाली प्रकृति समझ गए घटल अवस्था वाली प्रकृति ही है घटक अवस्था वाला घर प्रकृति है फटक अवस्था वाला पंच प्रकृति है जलंत अवस्था वाला देव प्रकृति है ये सभी अवस्थाओं वाला महद्रम या सभी अवस्थाओं वाली प्रकृति कारण है गर्भा में करता समझ जाए तो उसने अपरा में पराप्रकृति का संयोग कराना है ना उसरा ऐसी अपराध प्रकृति से पराकृति को संयुक्त करना यही क्या है गर्भा कथन बंधन की कौन से गुण कैसे बंधन करते हैं इस पर कहा जाता है कौन सा गुण कौन से गुण कैसे वंदन करते हैं इस पर कहा जाता है सत्म है ना? ये नजु तत्व रजत महाबा तत्व रज तजु प्रकृति संभव निवर्णी महाबाहो देहे देहिनम विभागे सत्जस्तम प्रकृति संभव अन्य करेंगे सबसे महाबाहो का हे महाबाहो महाबाहो सत्तम संभव गुणा दे अव्यय दैनम निबदनति महाबाहो शो रजसम प्रकृति संभव गुणा दव्यय दैनम निबदनति हे महावाहो सत् व्रज ये प्रकृति से होने वाले गुण है ज और कम यह प्रकृति से होने वाले गुण में में क्षेत्र अपरा प्रकृति है ना दे में दे में अभिकारी का अव्य दे का बंधन कर देते हैं दे अव्य क्षेत्र का बंधन कर देते हैं तो दे दे कौन गुण दे दे तो अब देखेंगे तत्व इति इति इति तमा तत्व ऐसे नाम, नाम वाले नाम वाले कौन गुणा गुणा इति पारिभाषिक गुणा ये गुण ये पारिभाषिक पारिभाषिकब्द दिवा। हैं गुण यहाँ पर क्या है हाँ न रूपाद्रव्या शादी ओम पूर्णवधम पूर्णा दक्षिके पूर्ण पूर्णवादा